्रवाच क्वा मोह क्वी कद क्वोकता सासक म विश्रा तहात्मन ये नीवईद्रशास्ती कौत वै कोरुते कि पश्य पश्यति ्रष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रमती चिंत कि द्वितो न पश्य द्रष्टो ये नात्मेप निधम पुतेसौ उदारस्तू न वीक्षित सात्को लोक विपरस्त वर्तमी लोकवत् नीमेपमेपम स्वस्थ पश्य बीनोय पृक्वासनो बुद् नीव किंची तेना लोकद्रष्ट विकुता प्रवृत वावृत वा नैवधीर दूर्ग्रह यदाकर्म आयाति तत्वा तीत सुख एक मित्र ने बड़े क्रोध में पत्र लिखा है लिखा है कि अशवक्र जो कहते आप जो समझाते वैसा अगर लोग मान लेंगे तो संसार चक्र बंद ही हो जाए सुनिए, एक तो संसार चक्र चले इसका मैंने कोई जिम्मा नहीं दिया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 तुम अपने को ही चला लो उतना ही बहुत है। बड़ी चिंताएं सिर पर मत लो छोटी चिंताएं हल नहीं हो रही ऐसी चिंताओं में मत उलझ जाना जिन पर तुम्हारा कोई बस ही न हो अष्टावक्र हुए कोई पांच हजार साल होते अष्टावक्र कह गए संसार चत चल रहा है और पांच हजार साल बाद अगर तुम आओगे मेरे तो भी तुम पाओगे संसार सत्य चल, चल रहा है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 कहा कि मैं तो विवेकानंद का भक्त हूं और मैं तो ब्रह्मचरी का जीवन जीना चाहता हूं लेकिन माँ कहीं इस तरह की बातें सुनती माँ ने समझाया कि संसार चक्र कैसे चलेगा ऐसे में तो संसार चक्र बंद हो जाएगा फिर माँ तो दया करके वो लाल विवाह को राजी हुए बंबई में तो कोई लड़की उनसे विवाह करने को राजी थी ना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 प्रिंसिपल की भी सेवा करनी प्रिंसिपल की पत्नी को भी सिनेमा दिखाना बच्चों को चौपाटी घुमाना सब तरह के काम रात लौटते बहु पे तो सो जाते। को दया आने लगी एक दिन बंबई भी नहीं दिखाया ले जा कितने दिन वो बंबई दिखाने ले गई जैसे ही बस पर पहुंचे स्टेशन पर तो वहां कोई किसी साढ़ को पकड़ के बधिया बनाते थे तो उस बहू ने बूढ़ी से पूछा कि शांत को ये क्या कर रहे बूढ़ी शरमाई थी किस शब्दों में कहे लेकिन बहू न मानी तो उसे कहना पड़ा कि ये इसे खत्ती करते तो इतनी मेहनत क्यों करते दादर के सिंधी कॉलेज में प्रोफेसर ही बना दिया होता जो मन में छिपा हो वो कहीं न कहीं से निकलता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 तुम्हारा संसार सिवाय नरक के और कुछ भी नहीं इस संसार से तुम थोड़े जागो तो स्वर्ग के द्वार खोले ये तुम्हारा सपना है ये सत्य नहीं है जिसे तुम संसार कहते हो सत्य तो वही है जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं अब इस बात को भी तुम ध्यान में ले लेना जब अष्टवक या मैं तुमसे कहता हूं कि संसार से जागो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब तुम जाग जाओगे तो ये वृक्ष वृक्ष न रहेंगे कि पक्षी गीत न गाएंगे कि आकाश में इंद्रधनुष धनुष न बनेगा कि सूरज सूर्य निकलेगा की चांदारे न होंगे सब होगा सच तो यह है कि पहली दफा पहली दफा प्रगाता से होगा अभी तो तुम्हारी आंखें इतने सपनों से भरी हैं कि तुम इंद्रधनुष को देख कैसे पाओगे तुम्हारे आंख का अंधेरा इतना की इंद्रधनुष धुंधले हो जाते हैं तुम फूल का सौंदर्य पहचानो में कैसे भीतर इतनी कुरूपता है फूल पर उदल जाती सब फूल खराब हो जाते पक्षियों के गीत तुम्हारे हृदय में कहाँ पहुंच पाते तुम्हारा खुद का शोरगुल इतना कि पक्षियों के सारे गीत बाहर के बाहर रह जाते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 और सुबह मेरे पास ले आना ईमानदारी से जो भी लिखो वो दूसरे दिन काफी लेके आ गए बड़े उदास मैंने पूछा क्या मामला वो कहने लगे थे मैं ऐसा ही किया रात में और बीच में मेरी नींद टूट भी गई और मैंने लिख भी लिया और मैं ले आया हूँ लेकिन बताने में शर्म लगती इनका फिर भी दिखा तो दो और उनका क्षमा करो न देखो तो ठीक फिर भी मैंने आग्रह किया तो उन्हें बड़ी डरते डरते संकोच से अपनी कापी दे दी आड़ तड़े अक्षरों में लिखा गया था आधी निन्न रहे होंगे जो लिखा था वो उनके दरवाजे के बाहर गोल्ड स्पाट का एक बड़ा विज्ञापन लगा लिब्बा लिटिल हार्ट सिपा गोल्ड स्पाट यह अंग्रेजी और इसका हिंदी में तर्जुमा भी लिखा है जी भर के जियो गोल्ड स्पाट पियो ये कविता उतरी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 विकसिप्त दशा है ये इस विकसित दशा को तुम संसार कह रहे हो लोग दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये भी नहीं जानते कहां जा रहे हैं ये भी नहीं जानते क्यों जा रहे हैं, सब जा रहे हैं इसलिए वो भी जा रहे हैं, सब दिल्ली जा रहे हैं, तो वो भी दिल्ली जा रहे सबको पद चाहिए तो उनको भी पद चाहिए सबको धन चाहिए तो उनको भी धन चाहिए बाकी सबसे भी पूछो तो वो कहते हैं कि बाकी सबको चाहिए इसलिए हमको भी चाहिए लोग धक्कम धुक्की में हैं, एक दूसरे के अनुकरण कर रहे हैं लोग कार्बन कातियां हैं, छाया की तरह जी रहे हैं वास्तविक नहीं है ठोस नहीं प्रामाणिक नहीं इस दौड़ धाप को इस आपाधाती को बीमारी कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं, दुनिया में चार आदमियों में करीब करीब तीन पागल हैं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 अभी तुम ऐसी हालत में हो जैसे कि चाक से बंधे और सड़क पर घसीट रहे हो सारी धूल धमास तुम्हारे ऊपर पड़ रही हड्डी पसली टूटी जा रही जी झड़झड़ हुए जा रहे हो छके से बंधे हो रथ तो चलता रहेगा सूरज तो उगेगा शाम तो आएंगे तारे तो चलेंगे पृथ्वी तो हरी होगी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 अब दिवाला निकल गया तो संसार चक्र को बंद करने की इच्छा हो रही लेकिन अभी खबर आ जाए कि घर में खजाना दबा पड़ा था पिता रख गए थे वो मिल गया तो छोड़ेगा छोड़ो अभी कहा संन्यास की बात करनी फिर देखेंगे तुम तो जब हारते हो टूटते हो तभी तुम संन्यास की सोचते हो संसार से हटने की सोचते हो ये कोई समझपूर्वक बात नहीं हो रही मैंने सुना एक जहाज पर मुला नसुद्दीन यात्रा कर रहा था एक बच्चा गिर पड़ा रैलिया से झूल रहा था गिर पड़ा कौन कूड़े समुद्र में लोग खड़े होकर देखने लगे और तभी अचानक लोगों ने देखा कि मुल्ला कुंडा बच्चों को निकाल के बाहर आया जय जयकार होने लगा मुला नसुद्दीन जिंदाबाद और लोग बड़े फूल मानायन ले आए और उनका कहा गजब कर दिया मुलायन का करो बकवास बंद पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया दियामढ़ी <laughs> वो दे दूंगा जिसने धक्का दिया पता भर चल जाए ऐसा तुम्हारा सन्यास कोई धक्का दे दे तुम संसार से हटो भी तो खुद नहीं हटते इज्जत से नहीं हटते दे जीती जब तक काफी जूते न पड़ जाएं तुम हटते ही होवत है सौ सौ जूते खाएं तमाशा घुस के देखें कौन फिक्र करता तमाशा जब हो रहा हो तो कितने जूते पड़ जाएं संसार का इतना मोह क्या है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 क्योंकि भगोड़ा कोई ज्ञानी नहीं सिखाएगा जो भागते भी गए हैं जब उन्हें ज्ञान उपलब्ध हो गया तो वापस लौटा है बुद्ध और महावीर भाग कर गए थे लेकिन जब ज्ञान उपलब्ध हुआ तब समझना आ गई बात वापस लौटा है रविन्द्रनाथ की एक बड़ी प्यारी कविता है बुद्ध जब वापस लौटते हैं छह वर्ष के बाद और उनकी पत्नी से मिलन होता है या सुधरा तो यशोधरा उनसे एक सवाल पूछती है कि मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना इन वर्षों में जब आप मुझे छोड़कर चले गए तो एक चीज़ सवाल मुझे पीलित करता रहा मैं उसके लिए ही जीवित रही हूं वही पूछ लो तो बस बुद्ध का क्या सवाल है तेरा यशोधरा ने कहा मुझे यही पूछना है कि जो तुम्हें जंगल में जाकर मिला क्या यही इसी महल में रहते हुए नहीं मिल सकता था रविन्द्राथ बुद्ध के भागने के पक्ष में नहीं थे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 अमन बदला इसका पता ना चलेगा यही तो पता तभी चलेगा जब तुम बाजार में वापस आओगे और मैं तुमसे कहता हूँ हिमालय पर जो उलझ जाता है वो फिर बाजार में आने में डरने लगता है डरता है इसलिए कि कि बाजार में आया है कि खोया और बाजार में आता तभी परीक्षा है तभी कसौती क्योंकि तो यही पता चलेगा जहाँ खोने की सुविधा हो वहाँ न खोए तो ही कुछ पाया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 कोई सोरबुल नहीं है कोई उपद्रव नहीं है ऐसी घड़ी में अगर शांति लगने लगे तो ये शांति उधार है ये हिमालय की शांति है जो तुमने झलकने लगी ये तुम्हारी नहीं तुम्हारी शांति की कसौटी तो बाजार में इसलिए अष्टवक्र भागने के पक्ष में नहीं है न मैं हूं जागने के पक्ष में जरूर भागना कायरता है भागने में भय है और भय से कहा विजय समझो पहला सूत्र क्वा मोहा क्वा शावा विश्वम क्वा ध्यानम क्वा मुक्तता सर्व संकल्प सीनायाम, याश्रांत महात्मा संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर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 तीन वर्ष तक उन्हें कुछ भी याद न रही मेरे साथ पढ़े बचपन से मेरे दोस्त मैं उन्हें देखने गया वो मेरी तरफ देखते रहे वो मुझे पहचान ही ना सके सब खो गया वो अपनी पत्नी न पहचान सके अपने बाप को न पहचान सके फिर से आबासा से सीखना शुरू किया अगर तुम्हारी स्मृति हट जाए तो तुम कौन हो तुम्हारा मैं तुम्हारी स्मरती का संग्री सार साहस और अगर तुम्हारे भविष्य की योजनाएं तुमसे छूट जाएं, तब तो तुम बिल्कुल ही खो गए तुम्हारा अतीत भी तुम्हारे मैं को बनाता तुम कहते हो मैं फला का बेटा इतना धन मेरे पास मैं ब्राह्मण और आगे का योजना कल्पना भी तुम्हे बनाती तुम कहते आज नहीं कल चीफ मिनिस्टर होने वाला की प्राइम मिनिस्टर होने वाला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 तो अष्टावक्र बोल किससे रहे जनक तो है ही नहीं फिर समझा किसको रहे नहीं कहा संसार का अर्थ है कहा सपना संसार शब्द का अर्थ है तुम्हारे भीतर चलते हुए सपनों की दौड़ ऐसा हो जाए ऐसा पालू ऐसा कर लू वो जो तुम्हारे भीतर सेखचल बैठा है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 और बड़ा अद्भुत सूत्र है अस्टावक्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कहा ध्यान और कहा मुक्ति सब गया जब बीमारी गई तो औषधि भी गई तुम्हारी जब बीमारी चली जाती तो तुम औषधि की बोतल थोड़ी टांगे फिरते हो किनका बड़ा धन्यवाद कि इन्हीं के कारण बीमारी गए इनको कैसे छोड़ें कब जब इनको हम सदा टांगे फिरेंगे ये पेनीसिल इंजेक्शन इसी के कारण बीमारी गई तब इसकी पूजा करेंगे जिस दिन बीमारी गई उसी दिन तुम कचरे घर में फेंक आते सब दवाइया बात खत्म हो गई ध्यान तो औषधि विचार बीमारी ध्यान औषधि संसार बीमारी है मोक्ष औषधि जब संसार ही न रहा तो कहा मोक्ष कैसा मोक्ष जिससे बंधे थे वो ही न रहा तो अब कैसा छुटकारा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 औषधि तो भी गई जब संसार ही ना बचा तब तो मोक्ष की बात ही क्या उठानी सर्व संकल्प सीमायां सीमात्मा अब तो सबसे विश्रांति हो गई संसार से मोक्ष से विचार से ध्यान से क्वा मोहा क्वा विश्वम क्वा, क्वा मुक्तता? अब कैसा संसार कैसी मुक्ति कैसा बंधन कैसी स्वतंत्रता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 उसको अभी भी संसार दिखाई पड़ रहा है नहीं तो भागेगा क्यों भाग कहां रहा है किससे भाग रहा है अगर कोई डर के भाग रहा है स्त्री से तो स्त्री में उसकी वासना अभी शेष डर के भाग रही है कोई स्त्री पति से तो पति में उसकी वासना शेष जिसमें हमारा लगाव है उसी से हम भागते जहां हमारी चाय है उसी से हम अपने को रोकते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 भोगी कहता है धन न मिलेगा तो मर जाऊंगा त्यागी कहता है धन मेरे सामने मत लाना। धन देख के ही मुझे ऐसा होता है जिससे कोई सांप भी छू धन मेरे सामने मत लाना। धन जहर है। भोगी कहता है कामनी और कांचन जीवन का लक्ष्य और त्यागी समझाता लोगों को कामनी कांचन से बचो मगर दोनों की नजर एक ही बात पर लगी भेद नहीं ज्ञानी को न तो कामिकांशन में कोई रस है न कोई त्याग है एन विश्व निदम सा नास्ती करो तो वही जिसको संसार दिखाई पड़ रहा है वो अगर इनकार करे संसार का त्याग करे चल सकता है निर्वासना किम करते लेकिन जिसकी सब वासना ही शून्य हो गई अब क्या करेगा क्या करेगा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 और आप दिन चाल नहीं बदल रहा है मकान में आग लग गई तो भी और मैं अपने कपड़े बदलता रहा हूं वो दूसरे दिन अपने पुराने गरीब के कपड़े ही पहने हुए वायसराय के भवन में पहुंच गए वायसराय भी थोड़ा चिंतित था उसने पूछा दी कि ईश्वर चंद्र मैंने तो सुना था मित्रों ने कपड़ों की व्यवस्था कर दी उनका कर दी थी लेकिन मीर साहब ने सब गौरव कर दी नहीं इतनी आसानी से क्या जिंदगी भर की चालने बदली जाती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 तब तुम्हें संसार दिखाई भी पड़ता है और नहीं भी दिखाई पड़ता जो है वही दिखाई पड़ता है जो नहीं है वो नहीं दिखाई पड़ता तब तुम्हारे लिए वस्तुतः यथार्थ प्रकट होता है तुम उस यथार्थ पर अपने प्रक्षेपण नहीं करते हो जो जैसा है उसे वैसा ही देख लेना परम आनंद है परम विश्राम है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 पहले ध्यान करने में वर्षों बीते थे फिर ध्यान को फेंकने में वर्षों बीते हमारा मन ऐसा है कि हम जो पकड़ लेते पहले संसार पकड़ लेते हैं फिर त्याग पकड़ लेते सं्यास पकड़ लेते हैं शून्य तक को पकड़ लेते हैं हमें पकड़ने की ऐसी आदत थी कि शून्य पे भी मुट्ठी बांधने की कोशिश करते वर्षों बीत गए तब शिष्य एक दिन वापिस आया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 तो थोड़ा सा भेद से सुनो इस वचन को जिसने परम ब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म ब्रह्मों का चिंतन भी करे लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा नहीं देखता वह क्या चिंतन करे किम चिंत निश्चिंत तो। द्वितीय योन अपश्यती परम ज्ञान की अवस्था है ये ज्ञान के भी पार परम ज्ञान की अवस्था है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 जिसके मन में तनाव है वो विश्रांति साधे और जिसके मन में हजार हजार तरंगें उठती हैं, वासना की वो निरोध साधे उदारस्तु न विक्षिप्ता साध्या भावोत करो लेकिन जिसका मन सच में शांत हुआ चैतन्य सच में ही विश्रांति को उपलब्ध हुआ वो किस बात का निरोध करे निरोध करने को कुछ बचा नहीं विक्षेप मुक्त उदार पर साधक के अभाव में क्या करे उसके लिए कोई साधन भी नहीं बचा न साध्य बचा ना साधन बचा ऐसी ही घड़ी परम मुक्ति की घड़ी है जब न कुछ पाने को बचा न कुछ खोने को बचा तब तुम आ गए घर, तब तुम आ गए उस जगह जहां आने के लिए सदा से दौड़ रहे थे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 अब ये महात्मा की आड़ में बचना चाहता है तुम सहज हो जाओ ये महान बनने की चेष्टा बीमार है इस चेष्टा में ही रोक के सारे बीज पे, कीटाणु छिपे तुम तो ऐसे ही बरतो जैसा सामान्य जन बरतता है तुम भिन्न होने की चेष्टा ही मत करो इसलिए मैं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 गोरा कुमार को उपलब्ध हो गया लेकिन घड़े जब उसे भी शर्म न आई तो मुझे क्या शर्म हम छोटे छोटे घड़े बनाते हैं उसने बड़े बड़े घड़े बनाया निश्चित ही वो बड़ा है हम छोटे है। मगर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 दूसरे का भी तो ख्याल करो उनका मैं कोई ग्रस्त थोड़ी मैं तो तीन ही बजे उठूंगा इनका कोई बात नहीं तीन बजे उठाओ लेकिन इतने जोर जोर से तो राम राम ना करो घर के लोग जगते मोहल्ले के लोग जगते उनका वो कि मैं सदा से करता रहा इनका धीरे धीरे कर लो मन में करने में क्या भी करता? राम तो सुन लेंगे कोई राम बहरे तो नहीं है कहा कबीर ने कि, कि बहरा हुआ खुद आए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 इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जितना बाहर तुम प्रकट करना चाहते हो उसका कुल मतलब इतना ही होता है भीतर का दिया नहीं जला उसका परिपूरक कोई ढंग खोज रहे हो तुमके लोगों को पता चल जाए भीतर का दिया जल जाता है तब तुम लोगों को पता चलता है वो पता चलना बड़ा सूक्ष्म है तुम्हारी तरंगे लोगों के हृदय को छूने लगती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 जो लोगों की तरह बरतता हुआ भी लोगों से भिन्न है भिन्नता आंतरिक है आत्मिक है भिन्नता भीतर के प्रकाश की है बाहर के व्यवहार की नहीं वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को न निक्षेप को और न दूसरण को ही देखता है उसे फिर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता न अपनी समाधि दिखाई पड़ती और न दूसरों की गैर समाधि दिखाई पड़ती वो तुम्हारी तरफ ऐसे नहीं देखता कि तुम कोई हीन पापी नरक नारकी कि तुम नरक की यात्रा पे जा रहे हो वो ऐसा नहीं देखता जिसको अपने भीतर विश्रांति मिल गई वो तुम्हारे भीतर भी कुछ दूसरा नहीं देखता बुद्ध का बड़ा अद्भुत वचन है बुद्ध ने कहा कि जिस क्षण मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ मेरे लिए सारा संसार ज्ञान को उपलब्ध हो गया उसके बाद मैंने अज्ञानी देख ली नहीं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 और एक शूद्र ने उनको धक्का मार दिया नाराज हो गए कि तूने मेरा स्मान खराब कर दिया शूद्र होकर ख्याल नहीं रखता कि ब्राह्मण को देखते चले उस शूद्र ने बड़ी अद्भुत बात कही उस शूद्र ने कहा मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप कहते हैं संसार माया तो देह माया झूठ है नहीं बास्ती तो जो देह भास्ती है उसके कारण आप अपवित्र हो गए या तो ऐसा हुआ या फिर मेरी आत्मा शुद्र है और आपकी आत्मा ब्राह्मण तो फिर आत्मा में भी शूद्र ब्राह्मण तो आत्मा फिर मेरी ब्रह्म कैसे होगी तो फिर आत्मा भी निर्विकार नहीं तो या तो मेरी देह के छूने के कारण आप भ्रष्ट हो गए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 एक दफा मैं ट्रेन में सवार हुआ बंबई से बैठा तो मेरे डब्बे में एक ही सज्जन और थे पैर तो तो में, में गिरना तो जैसे मैं दरवाजा बंद करके गाड़ी चली भीतर आया वो एकदम सासान मेरे पैर में गिर पड़े मैंने उनसे पूछा भाई पहले पूछ तो लेते कि मैं कौन हूं उन्होंने क्या मतलब वो एकदम चौंक के उठाए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 दोनों हम बैठे हैं कमरे में वो बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखे हैं। वो पता आदमी मुसलमान है कि हिंदू थोड़ी नहीं नहीं मालूम तो आप मुसलमान नहीं मालूम पड़ता पड़ते भाई तुम्हारी मर्जी तुम्हें समझाना हो तुम समझा लो कहो तुम्हें लिख के दे दूंग तो में मुसलमान नहीं लेकिन अब मैं हूं तो हूँ तुमने भूल तो कर ली जब उनको बहुत बेचैन देखा तो मैंने कहा मजाक कर रहा हूं उन्होंने फिर मेरे पैर छुए घरे ऐसी मजाक की जाती मैंने कहा मैं अभी भी मजाक कर रहा हूँ वो तो टिकट कलेक्टर आया तो उसने कहा मेरा कमरा मैं दूसरे कमरे में जाना और जाते वक्त वो देखते गए कि आदमी पागल है तुम्हारी धारणा अगर मैं मुसलमान हूं विक्षेप हो गया और मैं नहीं हूं चाहे मुसलमान कहो चाहे हिंदू कहो अगर मैं नहीं हूं मुसलमान फिर पैर छू लिए फिर ठीक हो गई बात की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि दो पुलिस वाले एक रास्ते से गुजर रहे एक होटल के सामने भीड़ लगी है और एक आदमी ने कुत्ते की दोनों टांगें पकड़ रखी टांगियां उसको पछाड़ने को खड़ा है और, और चिल्ला रहा है कि इसको मार ही डालूगा इसने मुझे काटा एक पुलिस वाले ने भी कहा कि अच्छा है मारी डालिए हम पुलिस वालों को भी बहुत भोकता है कुत्ते कुछ अजीब ही होते पुलिस वाले पोस्टमैन सन्यासी जहां भी यूनिफॉर्म देखा की वो भोक मारी डालो इसको मगर दूसरे पुलिस वाले ने उसके कान में काफी ठहरो ये इंस्पेक्टर साहब का कुत्ता मालूम है बस बात बदल गई वो आदमी एकदम झपट पड़ा वो पुलिस वाला उस आदमी को पकड़ लिया था कि तुम क्या हंगामा मचा रहे उस सड़क पर तमाशा कर रहे छोड़ो जानते ही ये कुत्ता कौन किसका है और जल्दी से उसने कुत्ते को अपने कंधे में ले लिया और पुछकाने लगा बात बदल गई और उसने दूसरे पुलिस वाले पकड़ो इस आदमी को हवाला ले चलो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 तुम शांत हो जाओ निर्धारणा को उपलब्ध हो जाओ फिर कैसा विक्षेप फिर तो पास में कोई चिल्लाता भी रहे शोरगुल भी मचाए तो भी शोरगुल तुम्हारे भीतर कोई तनाव पैदा नहीं करता शोरगुल भी तुम सुन लोगे यह भी स्वीकार है स्वीकार में एक क्रांति घट जाती है रूप बदल जाता जो लोगों की तरह बरतता हुआ भी लोगों से भिन्न है वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को न विक्षेप को और न दूसरों को ही देखता है न समाधि न विक्षेपम न लेपम स्वस्थ पश्चिम और जीवन में उसके ऊपर कोई भी चीज लेप नहीं बनती कोई चीज उसे लिप्त नहीं कर पाती तुम तो उसे काली कोठी में से भी भेज दे सकते हो तो भी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 सोचा ये कहां की झंझट ले ली सिर्फ ये तो कोई ऐसे ही भोगी दिखाई पड़ता है बना ठना बैठा था रास्ते देख रहा था कि कोई बुला ले कि चल फंस गए इसके जाल में लेकिन अब कह चुके भी नहीं कर सकते ले आया उसे महल में रख दिया सुंदरतम जो भवन था महल का उसमें रख दिया वो अच्छे अच्छे भोजन करता शानदार गद्दे तटियों पर सोता छह महीने बाद सम्राट ने उससे महाराज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 साम्राज्य की सीमा आ गई नदी पार होने लगे सम्राट ने का आप क्यों घसीना हो तो कहने जो कहना है बता जा, कहां ले जा रहे हैं। उस ने कहा ले है मेरा उत्तर कि अब लौटने वाला नहीं हूँ सम्राट ने कहा कैसे हो सकता है मैं कैसे आ सकता हूँ पीछे राज्य है पत्नी बच्चे गंदौलत सारा हिसाब किताब है मेरे बिना कैसे चलेगा तो फकीन कहा फर्क समझ में आया मैं जा रहा हूं और तुम नहीं जा सकते सम्राट को एकदम फिर श्रद्धा उमड़ी एकदम पैर पदर पड़ा कि नहीं महाराज मैं भी कैसा मूर कि आपको छोड़े दे रहा हूं आप जैसे हीरे को पाके और गमा रहा हूँ नहीं नहीं महाराज आप वापिस चलिए उस फकीन का मैं तो चल सकता हूं लेकिन फिर सवाल उठाएगा सोच ले मैं तो अभी चल सकता हूं कि मुझे क्या इस तरफ गया कि इस तरफ गया तू सोच ले सम्राट फिर संदिग्ध हो गया फकीर का बेहतर यही तेरे सुख चैन के लिए यही बेहतर है कि मैं सीधा भचाऊ लौटू न तो ही तू उसे फर्क एक ही है सन्यासी और संसारी में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 बंध जाता नहीं कि महल किसी को बांधते हैं महल क्या बांधेंगे तुम्हारा मोह तुम्हें बांध लेता है। इतना ही भेद है भेद बहुत बारीक है और आंतरिक है बाहर से भेद करने में मत पड़ना अन्यथा संसार और सन्यास में तुम एक तरह का द्वंद खड़ा कर लोगे वही द्वंद्व सम्राट के मन में था वह सोचता था सन्यासी तो त्यागी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 तुम्हारी साधना क्या तो वो कुछ ने कहा जब भूख लगती भोजन कर लेता जब नींद आती तब सो जाता तो साधु ने कहा ये भी कोई साधना हुई ये तो हम सभी करते जब भूख लगती खा लेते जब नींद तुम जब भोजन करते हो तब और हजार काम भी मन में करते हो मैं सिर्फ भोजन करता और तुम जब सोते हो तब तुम हजार सपने भी देखते हो मैं सिर्फ सोता तुम जागते हो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 कर्म की रेखा भी नहीं खींचती जब कभी जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके धीर पुरुष पूर्वक रहता है और प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता सुनते हो प्रवत्तो वा निर्वत्तो वा नैव धीरस दुर्गा उसका कोई आग्रह नहीं क्योंकि सभी आग्रह दुराग्रह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 यदा य कर तुम जो आ जाए उसे कर लेना जो स्फूर्णा उठे उसे हो जाने देना सहज भाव से जीना जीने के लिए कोई पहले से योजना मत रखना जीवन पर कोई जबरदस्ती का ढांचा मत बिठाना जी उसको कर लेना और फिर भूल जाना और आगे बढ़ जाना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 न त्यागी न भोगी सहज मथ में कभी भोगी जैसा व्यवहार करना पड़े तो भोगी जैसा कर लेना कभी त्यागी जैसा व्यवहार हो जाना सहज भाव में संतुलन संिया से क्योंकि सहज भाव ही मध्य भाव है वही स्वर्ण सूत्र है ऐसे ये अनूठे सूत्र हैं सुन के ही मत समझ लेना पूरे हो गए सुनने से तो यात्रा शुरू होती गुलना खूब खूब चूसना इन सूत्रों को इनका स्वाद लेना चबाना बचाना ये धीरे दीर धीरे तुम्हारे रक्त मांस मज्जा में मिल जाएंगे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 लड़ाई झगड़े में निकाल लेते हैं पागलपन दुश्मनी दंगा फसाद हिंदू मुसलमान का दंगा गुजराती मराठी का दंगा कोई भी बहाना मरने मारने को तैयार है कदरू सुनोने लगे तो लोग कहते रहे बंद करो क्या गैर मरदानी बात कर रहे हो ये पागलपन की बातें, है इनके कारण आदमी जड़ हो गया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 पुकार पंथ जीवन का चुनौती दे रहा है हर कदम पर आखिरी मंजिल नहीं होती कहीं भी दृष्टि गोचर धूल ऐसी से शिच हो गई है देह भारी कौन सा विश्वास मुझको खींचा जाता निरंतर पंथ क्या पथ की थकन क्या दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े एक भी संदेश आशा का नहीं देते सितारे प्रकृति ने मंगल शकुन पथ नही मेरे समारे विश्व का उत्साह वर्धक शब्द भी मैंने सुना कब किंतु बढ़ता जा रहा हूँ लक्ष्य पर किसके सहारे विश्व की अवहेलना में लगे तारे आंसुओं में दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े वे प्रभु के नयन वे परमात्मा की आंखें तुम्हारे आंसू, तुम्हारे आंखों से सारे घूंघट को हटा देंगे आंखों के सारे धूलिकन बह जाएंगे आंखों की सारी कालिख बह जाएगी जन्मों जन्मों का उपद्रव आंखों पे इकट्ठा है वो बह जाएगा तब तुम आंसूओ से डीघी आंखों को ऊपर उठाओगे तुम पाओगे पंथ क्या पथ की थकन क्या स्वेद कम क्या दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े किंतु बढ़ता जा रहा हूँ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 में मेरे नहाई या जुना ही प्राण बल प्यार तुमको दे सकूंगा तुम प्रेम ले आए सब ले आए तुम सुन ले आए तो समर्पण ले आए समाधि ले आए कुछ और चाहिए नहीं इससे और बड़ी कोई भेंट हो नहीं सकती यही तुम्हें सिखा रहा हूं कि किस भांति प्रेम बन जाओ